वह देवी परमित्या के स्वरूप से काल की व्याप्ति करने वाली है कलनात्कता से देवी संपूर्ण जगत का कलन करती है महारागी नित्या नाम वाली है जिसमे तथि भी नित्या नाम ही है अतएव उसके ही नाम से वह पूरी पहले सनामा प्रथिता हुई है कामेश्वरी पुरी तथा भग मालापुरी तथा नित्य क्लिन्ना इत्यादि नाम ही प्रथिता है वही पर्याप्त है इसीलिए नाम से योग्य पुण्य दिन में महान शिल्प के प्रकार से उस शुभापुरी की रचना की थी इसलिए कारण कृत्यन्द्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरों के द्वारा उन क्षेत्रों में श्री पुरिस्थों में कहे गए हैं हे लोपा मुद्रा पते आप श्रवण कीजिए मैं अब उस श्रीपुर का विस्तार और पुर के अधिष्ठात्र देवताओं को बतलाता हूँ जो मेरू का अखिलाधार है और अनंत योजन ऊँचा है चौदह भुवनों के चक्र में संप्रोत विग्रह वाला है उसके चार शिखर शक्र नैत्य वायु मध्य स्थलों में हुए हैं। जो ऊंचाई वह बतलाई जाती है पूर्व में कहे हुए तीन श्रृंग श योजन उन्मत्त है और उनका सौ योजन ही विस्तार है उनमें तीनों लोक माने गए हैं ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक है इनके महान विन्यासों का वर्णन अन्य अवसर में बताऊंगा मध्य में स्थित श्रिंग का विस्तार और ऊंचाई श्रवण कीजिए 400 योजन उच्चता और विस्तार है वहाँ पर ही महान शिखर पर शिल्पियों ने श्रीपुर बनाया था हे कुंभ संभव वह 400 योजन विस्तार और ऊंचाई वाला है वहाँ पर यह प्रविभाग है जो आपको विवेचना करके दिखाया जाता है उसका जो प्रथम प्राकार है कालायस से बनाया गया है सोलह सहस्त्र योजन आयत वेस्टर्न है चारों दिशाओं में द्वारों से युक्त है और चार योजन ऊंचा है हे शाल वृक्ष के मूल के समान परिणाम वाला है और योजना युत है शालाग्र के गवयुति का नद आयत पृथक है शाल द्वार की ऊंचाई एक योजन आश्रित है आधी गवयुति के विस्तार वाले प्रतिद्वार में दो किवाड़ है वे एक योजना उन्नत है तथा कृष्ण लौह के द्वारा बने हुए हैं उन दोनों में एक अर्गला है जो आधे कोष के बराबर आयत है इस प्रकार से चारों द्वारों में समान ही कीर्तित है हे कुंभ संभव गोपुर का संस्थान मैं कहता हूँ पूर्व में कहे हुए शाल के मूल में जो योजन समित हैं, दोनों पार्श्वों में दो दो योजन लेकर निर्मित किए गए हैं विस्तार भी द्वारों से युक्त उतना ही संप्राप्त है दोनों पार्श्व मध्य में दो योजन है जो शाल का योजन है हे मुने प्रमाण से पांच योजन मिलाकर दोनों पार्श्व ढाई कोष से संयुक्त है मिलाकर पांच योजन आयत है इस प्रकार से वहाँ पर हे मुने गोपुर की रचना की गई। इस कारण से गोपुर के मूल का वेस्ट 20 योजना वाला है उस वेस्ट के ऊपर ऊपर में हास बताया जाता है उस गोपुर की ऊँचाई पच्चीस योजन की है ऐसा कहा गया है एक एक योजन पर द्वार है जिनमें बहुत सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं और भूमिकाएं भी उतनी ही हैं जैसे उधर में हाथ से संयुक्त है गोपुर के आगे का विस्तार एक योजन समाश्रित है उसका आयाम भी वहां पर उतना ही है त्रिमुकुट कहा गया है हे घटोभव मुकुट का विस्तार एक कोष के मान वाला है हे मुने गोपुर के ही तुल्य दो तो कोष समुन्नत हास है मुकुट के अंदर की भूमि आधे के बराबर है मुकुट पश्चिम पूर्व दक्षिण में द्वार गोपुर में है दक्षोत्तर मुकुट पश्चिम द्वार गोपुर में है दक्षिण द्वार के समान उत्तर द्वार किरीटिका कही गई है पश्चिम द्वार के तुल्य पूर्व द्वार में मुकुट की योजना है कालायस शाल के अंतर में मारुत योजन में कांसे शाला के अंतर में पूर्व की भांति गोपुर अन्वित है शाल के मूल का प्रमाण तो पूर्व के ही समान कीर्तित किया गया है कांस्य शाल भी पूर्व आदि दिशाओं के द्वार से समन्वित है प्रतिद्वार में पर्व लक्षण वाले गोपुर है जो कालायस और कांस्य का अंतर देश है वह माना गया है जो चारों ओर है एक कुंभ संभव वह नाना वृक्षों का महान उद्यान कहा गया है उदभी आदि जितने भी है वे सभी वहाँ पर विद्यमान हैं। सहस्त्रों से भी अधिक तरुगण जो सदा ही पुष्प और फल देने वाले हैं, वे सर्वदा पत्रों से शोभित हैं और सदा ही सौरभ से संकुल हैं। आम्र कंकोल लोहे बकुल, कर्णिकार शिंचप शिरीश देवदारु, नमेरु वृक्ष हैं। प्रणाग, नागभद्र, मुचुकुंद कटफल एलालपंग तकलोल कर्पूर शाली पीलू का शाल आसन कानार, लकुच पनस और हिंगुल है। पाटल, फलिनी, जटिली गणिका, कुरंड, जीव दाडिम अश्वकर्ण हस्तिकर्ण चांपे कनकद्रुम युथिका, तालपर्णी तुलसी और सदाफल के वृक्ष हैं ताल तमाल हिम खजूर शर्भरबूर इक्षु क्षीरी श्लेषमात विभीतक जैसे वृक्ष हैं। हरीत की अबाक पुष्पी घोंटाली स्वर्ग भल्लातक, भल्लातकर शाखोट चंदन ध्रुम है कालागुरु ध्रुम काल स्कंचा वट उदुम्बर अर्जुन अश्वत्थ शमी वृक्ष ध्रुवा हैं। रुचक कुटज, सप्तवर्ण कृत कपित तीन तिनी इत्यादि सहस्त्रों प्रकार के वृक्ष हैं ये सभी वृक्ष अनेक जीव जंतुओं से समन्वित हैं, जो श्री देवी के श्रृंगार के कारण हैं। नाना भांति के वृक्षों के महान उत्सेश से युक्त हैं, ऐसे श्रेष्ठ शाखी हैं। कांसे शाल के अंतराल में सात योजन दूर चोकोर ताम्र शाल है जो सिंधु योजन अनुकूल है अर्थात सात योजन तक पीछे लगा हुआ है इन दोनों के भीतर की पृथ्वी है जो कल्पक वाटों वाली कही गई है वे ध्रुव ऐसे हैं, जो ऐसे फलों वाले हैं, जिनमें कपूर की गंध है और सुंदर रत्नों के बीजों से संयुक्त है उनकी छाल सुनहली है और परम सुंदर हैं। इन वृक्षों में पीतांबर दिव्य प्रवाल है अमृत इनका मधुरस है और पुष्प ही विभूषण है इस प्रकार के वहाँ पर बहुत से कल्प कीर्तित किए गए है यह दूसरी कक्षा है जिसका नाम कल्पवापी है फिर उस ताम्रशाल के अंतराल में नागशाल कहा गया है इन दोनों का एक तिर देश है जो सात योजन वाला है वहाँ पर एक संतान वाटी है जो कल्पवापी के ही सदृश आकृति वाली होती है उन दोनों के मध्य में यही बताई गई है जिसका नाम हरिचंदन वाटिका है यह भी कल्प वाटी के तुल्य ही आकार वाली है और फलों तथा पुष्पों से घिरी हुई है इन समस्त शालों में पूर्व की ही भांति द्वारों की कल्पना है और पहली भांति ही गोपुरों का और मुकुटों का भी कल्पना है प्रत्येक द्वार में गोपुर द्वार के ही समान समिति है आरकूट के अंतराल में सात योजना की दूरी वाला एक प्राकार और है पंच लोह से पूर्ण शाल है जो पूर्व शाल के समान आकार वाला है उन दोनों के मध्य में जो मही है वह मंदार ध्रूमों की वाटिका वाली है पांचों लोहों के अंतराल में सात योजना की दूरी वाला चांदी का शाल है जो पूर्व के ही सदृश लक्षणों तथा आकृति वाला है ऐसा बताया गया है सुवर्ण का शाल पूर्व के ही समान द्वारों से सुशोभित बताया गया है उन दोनों के मध्य में जो मही है वह पारीजात के ध्रूमों की ही वाटिका है वह परम दिव्य गंध वाली तथा फल पुष्पों से समन्वित है रौप्य शाल के अंतराल में सात योजनों के विस्तार वाला हेम शाल कहा गया है जो पूर्व की ही भांति द्वारों से शोभित है उन दोनों के मध्य में भूमि जो थी वह ऐसी बदलाई गई है कि उसमें कदम्बों के द्रोमों की वाटिका बनी है उसमें परम दिव्य नीपों के वृक्ष हैं जो दो योजन ऊंचाई वाले है वे सदा ही मदिरा का स्पन्दन करने वाले है और मेदुर प्रसवों से परम उज्वल है जिनसे कादंबरी नाम वाली योगिनी भोग देने वाली है वह विशेषता से युक्त मदिरो मदिरोधा वाटिका मंत्रिणी देवी की निरंतर प्रिया है वे नीपो की वृक्षावलियों छाया वाली तथा सुरम्य पत्र और पल्लवों से समाकुल रहा करती है उसकी सुरम्य सुगंध से परम चंचल भ्रमरो की झंकार हुआ करती है जिससे उसका मध्य भाग भरा हुआ रहता है वहाँ पर ही मंद्रिणी नाथा का एक बहुत मनोहर मंदिर है कदम्बो के वन की वाटिका के विदिशाओं में ज्वलनादी से युक्त है उस जार्दी शिल्पी ने चार परमोच्च मंदिर बनाए थे एक एक के घर का विस्तार पाँच योजन का था पाँच योजन का उनका आयाम था और समावरण से उनकी स्थिति थी इसी रीति से अन्य विदिशाओं में सभी जगह प्रिय के ध्रुम वहाँ पर थे यह श्यामा देवी की परम प्रिय निवास की नगरी थी सेना के निवास करने की अन्य नगरी भी थी जो महा पदमा टवी के स्थल में थी और वहाँ पर ही इसका ग्रह था जो बहुत योजना तक दूर था श्री देवी की नित्य सेवा मंत्रिणी के द्वारा नहीं होगी इसीलिए चिंतामणि ग्रह के समीप में भी उसका भवन बनाया था उस मंत्रिणी नाथा का विश्वकर्मा और मई ने ही भवन का निर्माण कराया था श्रीपुर में मंत्रिणी देवी के जो प्रचुर धूण थे उनका वर्णन ऐसा कौन है जो कर सकता है जिसके दो सहस्त्र जिहाय हो गए कादम्बरी के मत से लाल लोचनों वाली कल वीणा के द्वारा गायन करती हुई वहाँ पर क्रीडा किया करती है जो कि मान्य मतंगों की बालिकाएं हैं। अगस्त्य जी ने कहा मतंग नाम वाला यह कौन कहा गया है और उसकी कन्या कैसी थी जो सर्वदा ही मधु से मदालसा होकर मंत्रि नाथा की सेवा किया करती है श्री हईग्रीव ने कहा मतंग नाम वाला एक तपो का समूह तपस्वी था और यह महान प्रभाव से संयुक्त था यह जगत का सृजन करने में बहुत ही लंपट था तप की शक्ति से इसमें ऐसी बुद्धि हो गई थी कि यह सर्वत्र आज्ञा का यह प्रवर्तक था उसका पुत्र मातंग हुआ था इसकी घोर तपस्या से मंत्र मुद्रिणी तुष्ट हो गयी थी